आनंद की खोज साधना के अंतराय अविरति पतंजलि द्वारा वर्णित अंतराय में अगला अंतराय अविरती है विषय सन्निकर्ष के लिए भोग रूप तृष्णा अविरती कहलाती है वैराग्य के बिना साधना प्रारंभ नहीं हो सकती और यदि तीव्र वैराग्य न हो तो विषयों के प्रति स्थूल अथवा सूक्ष्म आकर्षण बना रहता है गीता में कहा गया है कि विषय त्याग करने वाले साधक का भी विषयों में रस या सूक्ष्म लगवाव आसक्ति बनी रहती है यह मन को इष्ट चिंतन में नहीं लगने देती इसको दूर करने के उपाय हैं विषय चिंतन का त्याग एवं काम संकल्प वर्जन भ्रांत दर्शन यथार्थ अनुभूति को न जानने के कारण निम्न आध्यात्मिक अवस्था को उच्च मान लेना अथवा किसी अति तुक्ष अथवा बाह्य दर्शन को यथार्थ आध्यात्मिक अनुभूति मान लेना भ्रांति दर्शन है ईश्वर दर्शन ज्योति दर्शन कुंडलिनी जागरण नाद श्रवण आदि के बारे में पुस्तकों में पढ़कर उन्हें प्राप्त करने की व्यग्रता साधकों को इस प्रकार की भ्रांतियों में डाल देती है पीठ पर कपड़ों के नीचे चीटी के ऊपर की ओर चढ़ने के संवेदन को कुंडलनी जागरण समझ बैठता है ध्यान में बैठे बैठे नींद आ गई और उसे समाधि समझना उपनिषदों को पढ़ने से ब्रह्म विषयक बौद्धिक ज्ञान को ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान समझ बैठना शारीरिक एवं मानसिक तनाव रहित स्थिति में शांत आनंद की स्थिति को ब्रह्मानंद समझ बैठना ध्यान में बैठकर मन को एकाग्र किए बगैर कल्पना चित्रों को आध्यात्मिक दर्शन मानना इत्यादि भ्रांत दर्शन के दृष्टांत हैं ये आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं ये आध्यात्मिक अवस्थाएं है ही नहीं लेकिन मूर्ख साधक इन्हें महत्व दे महान अंधकार में पतित हो जाते हैं कभी कभी द्योति दर्शन नाद श्रवण आदि यथार्थ अनुभूतियाँ होती हैं ये साधना में प्रगति की द्योतक होते हुए भी उच्चतम स्थिति की परिचायक नहीं है आध्यात्मिक जीवन की सत्य धारणा एवं अनुभवी गुरु के सहवास से इस तरह की भ्रांत धारणाओं से बचा जा सकता है आठवां अलब्ध भूमिकाल जिस स्थिति में साधक है प्रयत्न करने पर भी उसे उच्चतर स्थिति में आरोहण करने की असमर्थता अलब्ध भूमित भूमित्व तो है आध्यात्मिक प्रगति की तुलना एक लिफ्ट द्वारा ऊपर की मंजिलों में जाने से दी जा सकती है कभी ऐसा हो सकता है कि हम लिफ्ट के सामने खड़े हों पर दरवाज़ा न खुले अथवा दरवाज़ा खुल जाए हम अंदर चले भी जाए पर लिफ्ट ऊपर न उठे अथवा हम ऊपर पहुंचकर लिफ्ट से बाहर निकलें और ऊपरी मंजिल पर घूमने लगे लेकिन लौटते समय लिफ्ट तक पहुंचने का रास्ता ना पाए या पुनः लिफ्ट के पास पहुंचने पर रास्ता बंद पाएँ आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ इसी प्रकार की बातें होती हैं साधना के प्रारंभिक स्तरों पर भी कुछ इसी प्रकार की असमर्थताएँ साधक के सामने उपस्थित हो सकती है सर्वप्रथम तो हृदय चक्र में मन को केंद्रित करना ही संभव न हो यदि यह संभव हो भी तो इष्ट का पूरा रूप नहीं दिखाई देती देता हो कभी मुंह तो कभी पैर पूरा रूप दिखे तो तो भी स्पष्ट न हो और अधिक समय तक स्थिर न हो स्थिर हो भी तो ज्योतिर्मय नहीं अथवा साधक को इष्ट चिंतन में आनंद न प्राप्त हो इस प्रकार की कई बाधाएं साधक के समक्ष उपस्थित हो सकती है इन्हें दूर करने का उपाय है निम्नतर अभ्यास में लगे रहना तथा प्रभु से सहायता की प्रार्थना करना नौवां अनवस्थितत्व किसी स्तर विशेष को प्राप्त करके भी उस पर अवस्थित न रह पाना एक फिसल कर पुनः निम्न अवस्था पर आ जाना अनवस्थितत्व कहलाता है यम नियम के समुचित अनुष्ठान पर्याप्त मानसिक पवित्रता आदि साधना की पूर्व तैयारियों के अभाव के कारण हम बार बार नीचे फिसल जाते हैं यही कारण है कि योगाचार्यम नियम एवं पवित्रता को इतना अधिक महत्व देते हैं दूसरी बात यह है कि एक अवस्था की प्राप्ति के बाद उसमें प्रतिष्ठित होने पर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। भवन निर्माण में नीचे वाली मंजिल के सुदृढ़ होने पर ही ऊपरी मंजिल बनाई जा सकती है अन्यथा पूरा मकान ही ढह जाएगा उच्च स्तर की एक अनुभूति होने पर अभ्यास के द्वारा उसे बार बार प्राप्त करना चाहिए जिससे वह स्वाभाविक स्थिति में परिणित हो जाए श्री रामकृष्ण को जब जगदम्बा का प्रथम दर्शन हुआ तो वे उसी से संतुष्ट नहीं रहे वे साधना द्वारा उस दर्शन को पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे अंत में जगन माता का दर्शन उनके लिए अत्यंत स्वाभाविक हो गया था अंतराय दूर करने का सामान्य उपाय अभ्यास एवं वैराग्य उपरोक्त विक्षेपों को दूर करने के सामान्य उपाय हैं इसके अतिरिक्त पतंजलि के अनुसार ईश्वर परिधान एवं ईश्वर के वाचक प्रणव के जप एवं अर्थ चिंतन से अंतराय दूर होते हैं जिस अंतराय का जो प्रत्यय प्रतिपक्ष एवं विरोधी उपचार है वह ईश्वर परिधान में प्रकट होकर अंतराय दूर कर देता है इस ईश्वर परिधान से चित्त शुद्ध होता है एवं बुद्धि निर्मल एवं सात्विक होती है इससे क्रमशः साधक की शुद्ध इच्छा की बाधाओं का अभाव हो जाता है वह जो चाहता है वह व्यवधान रहित रूप से प्राप्त करता है एक अन्य उपाय का उल्लेख पत, पतंजलि विक्षेपों को दूर करने के लिए करते हैं वह है एक तत्वाभ्यास एक तत्व के विभिन्न टीकाकारों ने भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं दीप दीपशिखा से लेकर ईश्वर तक किसी भी एक वस्तु पर ध्यान का अभ्यास करने से अंतराय दूर हो सकते हैं जिस प्रकार कुआं खोदते हुए यदि बार बार स्थान बदला जाए तो कभी जल नहीं मिल सकता उसी प्रकार ध्यान के प्रत्यय को बार बार बदलने से किसी चित्त स्थिर नहीं हो सकता और न ही कोई आध्यात्मिक उपलब्धि हो सकती है आध्यात्मिक जीवन एक बाधा दौड़ के समान हैं विशेषकर उनके लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं एक को जितने बाध, बाधा को जीतने पर दूसरी सुखर बाधा उपस्थित होती है और यह क्रम चलता ही रहता है कभी कभी एक बाधा दूसरी को जन्म देती है और तब एक दुर्वृत्ति या बन जाता है योग के व्याधि स्थान आदि प्रमुख विषयों विक्षेपों का वर्णन करने के बाद पतंजलि उनकी सहायता तथा परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई कुछ उपबाधाओं का वर्णन करते हैं यह विक्षेपों के शारीरिक तथा मानसिक लक्षण भी है दुख दौर मनस्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप पहला दुख शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा सदा ही अस्वस्थता का लक्षण होती है तथा वह इस बात का संकेत है कि देह मन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है मानसिक पीड़ा भी इस बात का प्रमाण है कि मन अस्वस्थ असंतुलित अथवा विभिन्न इच्छाओं एवं परस्पर विरोधी विचारों के तनाव का शिकार बना हुआ है शारीरिक पीड़ा को दूर करने तो लोग डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं लेकिन तीव्र मानसिक वेदना होने पर भी लोग यह नहीं समझते कि वे रोगग्रस्त हैं तथा किसी मानसिक चिकित्सक की उन्हें आवश्यकता है सामान्य लोग इस बात पर ध्यान नहीं ध्यान दे या न दे साधक को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए तथा दुख रूप लक्षण के दिखाई देते ही उसके मूल कारण को विक्षेप को खोजना चाहिए दूसरा दौर मनुष्य दुख के साथ जब उसे दूर करने की अपने असमर्थता का भान हो तथा निराशा होती है साधन पथ पर प्रगति में व्यवधान उपस्थित होने पर शुभेच्छा के अपूर्ण होने पर उत्पन्न होने वाला क्षोभ एवं एक प्रकार के नैराश्य का भाव दौर्मनस्य है स्त्यान संशय प्रमाद आदि चित्त के दोष मात्र हैं लेकिन यह दौरमनुष्य मनोरोग विशेष है इसे अंग्रेजी में डिप्रेशन कहा जाता है तथा यह आजकल अत्यधिक व्यापक हो गया है अंगमेजयत्व अंग समूह का कंपन जब मानसिक असंतुलन एवं नैराश से अधिक हो जाता है तो वह हाथ पैर के कंपन हृदय गति के बढ़ने पसीना आने आदि के रूप में शारीरिक लक्षण पैदा करता है कभी कभी साधक के आसन पर बैठते ही चित्त का प्रबल चांचल्य उसे बैठने ही नहीं देता और अस्थिर कर डालता है ध्यान और जब हमारे समग्र अशुद्ध मन को चुनौती से लगते हैं और वह विद्रोहिक विद्रोह कर बैठता है बिना कारण हाथ पैर हिलाना आदि भी चित्त की चंचलता के लक्षण हैं। श्वास प्रश्वास सांस का असंतुलित होना तथा जोर जोर से चलना भी चित्त की चंचलता घबराहट भावनाओं के असंतुलन का परिणाम है इस सूत्र में वर्णित चारों उप विक्षेप मानसिक रोग के लक्षण हैं जिसे न्यूरोसिस कहते हैं अर्जुन की स्थिति इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है युद्ध में लड़ें लड़ मरने के लिए एकत्रित अपने सगे संबंधियों को देखकर वह मोह संशय एवं शोक से हो जा गया था परिणाम हुआ दुख नैराश्य हाथ पाँव का कांपना मुंह का सूखना एवं पसीना आना यहाँ तक कि गांडी उसके हाथ से गिर गया और वह खड़ा नहीं रह सका जब अर्जुन जैसा नरश्रेष्ठ महान योद्धा एवं ज्ञान का उत्तम अधिकारी इन विक्षेपों का शिकार हो सकता है तो हम सामान्य साधक किस खेत की मूली हैं लगभग सभी साधक किसी न किसी मात्रा में दौर मनस्यादि के शिकार होते हैं ऐसी अवस्था में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के कथन को याद रखना चाहिए क्लेब्यम माँ स्मगम पार्थ ये साधक क्लीबता को प्राप्त न हो बाधाओं कठिनाओं एवं सफलताओं से कभी निराश नहीं होनी चाहिए असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए चाहे हजार बार फिसले बार पतित हो तो भी पुनः उठ खड़ा होकर साधना में में लग जाना चाहिए। है उल्लेख किया जा सकता है कि योग मनोविज्ञान मानसिक विकृतियों एवं मनोविकारों का इतना अधिक वर्णन नहीं किया गया है जितना पाश्चात्य मनोविज्ञान में फ्रायड युग एडलर आदि ने मानसिक रोगों के कारण लक्षण एवं उपचार का विस्तार से अध्ययन किया है यह केवल इतना उल्लेख करना मात्र पर्याप्त होगा कि साधना की पहली शर्त एक स्वस्थ मस्तिष्क है हम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में अपनी प्रतिक्रियाओं में एवं सामाजिक व्यवहार में पहले सामान्य तो हों तब साधना प्रारंभ की जा सकती है दुर्भाग्यवश ऐसे स्वस्थ मन अत्यंत दुर्लभ है कारिका में वर्णित अंतराय गौड़ाचारी कृत अद्वैत वेदांत के ग्रंथ कारिका में साधन के चार अंतरायों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का वर्णन है उपाय नगृहणी या विष्पत काम भोगयोह भोग सुप्रसन्न लय चथा कामो लयस्तथा दुखम सर्वुस्मृत्य काम भोगा निवर्त अजंसर्वुस्मृत्य जा नई नैवतु पश्यति लय संबोधे चिति विषिप शमेत पुनः सकसा विजानीया सं्रा न चाला सुखम त्र निश्चर चित्तमेकी भवचलचिकु प्रयत्नत यदा न लीयत चित्त न च विक्षिप्य पुनः अनिंग मनाभाम निष्पन्नम ब्रह्मतत्तरा अर्थात काम में और भोग विषय से विक्षिप्त होने पर मन को उपाय पूर्वक सेय्यत रखो सुसुप्ति अथवा लय में मन को प्रसन्नता प्राप्त होने पर उसे भी प्रयत्न पूर्वक सहयत करो क्योंकि काम की तरह लय भी अनर्थकारी है समस्त द्वैत वस्तु ही दुखमय है ऐसा निरंतर स्मरण करके मन को काम भोग से निवर्तित करो समस्त पदार्थ स्वरूपतः अजन्मा ब्रह्म है ऐसा जानकर जात द्वैत पदार्थों को योगी नहीं देखते मन के लय प्राप्त होने पर उसे प्रबुद्ध करो काम भोग से विक्षिप्त होने पर उसके स्वरूप को जानो और ब्रह्म में समभाव प्राप्त होने पर उसे और चंचल न करो उस सम में जो सुख प्राप्त हो उसका आस्वादन न करो बल्कि विवेक द्वारा उससे निस्संग हो उस चित्त को प्रयत्नपूर्वक आत्मा के साथ निश्चल एवं निश्चय करो मन जब सुसुप्त में लीन नहीं होता और विक्षिप्त भी नहीं होता तथा तो निश्चल एवं विषय प्रकाश शून्य होता है तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है